देवा इछन वे देवता ने ऐसा इच्छा किया ईक्षित अग्नि आदि स्वरूप परिचिन्ना कृतो अस्माक विजयो अस्माक एवं महिमा क्योंकि उन्होंने क्या विचार किया कते अग्नि आदि जो स्वरूप अपना है उनका कैसा स्वरूप है वो परिच्छि अग्नि आदि स्वरूप परिचिन्नात्मकृत परिचिन आत्मा अपने जो परिचिन जीवात्म स्वरूप है ऐसे जीवात्मकृत तो ही है यह जो विजय है ऐसे हम लोगों का यह जीवों का ही विजय है जी विशेष है देवता तो, तो, तो क्या करते कौन है वो देवता अग्नि आदि स्वरूप परिचिन्नात्मकृत देवा हा। ऐसे देवता लोग हैं जो समझ रहे हैं कि अपना जो परिचिन स्वरूप है तार तो ही है। ये सारा का सारा जो विजय और महिमा अस्मा विजयो अस्मागमिमा अग्निवाद्वादिक्षण जय फलभूतो अस्म अनुभूयते नस्मत् प्रत्यात्तो ईश्वर कृतका तात्पर्य क्या है यदि अग्निवाय इंद्रदि रूपा जो जय फल का भोगता लोग हैं जय फलभूतो जय का फल का भोगने वाले जय फल स्वरूप को प्राप्त किया हुआ जो लोग हैं ऐसे जो हम लोगों के द्वारा ही अस्माभिव अनुभूय थे न अ प्रत्यगात्म भूतो ईश्वरकृता हम लोगों का जो प्रत्यगात्मा भिन्न ईश्वरकृतिया महिमा और ईश्वरकृतिया विजय नहीं है ऐसा उन्होंने निर्णय लिया एवं मित्याभिमान एक क्षणवदाम प्रकार से मित्याभिमान पूर्वक उनका जो विचार हुआ संकल्प उठा वो तत्काल क्या हुआ उनके सामने कहते बहुत बड़ा चीज प्रकट हो गया है क्या प्रकट हुआ अनल व पुषा शिवमय ने में कहा है ना अनल वोषा प्रकट ज्योतिर्मय शरीर विराट शिवलिंग प्रकट जिसका आदि अंत कोई समझ नहीं पाए वो तो प्रसंग ऐसे दिया वहां शिवम स्त्रोत्र में एक बार विष्णु और ब्रह्मा जी में ही लड़ाई होने लग गया मैं श्रेष्ठ हूं मैं श्रेष्ठ विष्णु ने कहा मेरे वजह से तो संसार चल रहा है तू तो बना बने के पैदा करते रहता संतुलन कौन करता तू तो, तो असुरु को भी पैदा कर देता उनको मारने वालों तो मैं हूं ना मैं, मैं ना मारू तो आज दुनिया में स्थिति हो गई होती जगह ही नहीं होती तुम पैदा करके कहा डाल देता मेरे ही काम है धर्माधर्म का संतुलन बनाए रखना तब ब्रह्मा ज्ञान लगे मैं पैदा ही ना करूँ तुम किसका संतुलन करेगा है दोनों अपने अपरा सही थे है ना अब वो पैदा ना करता किसका संतुलन करता है और ये संतुलन नहीं करेगा तो पैदा करके कहाँ डालेगा वो कितनी जनसंख्या हो जाती है अभी हा हमेशा हुआ है जनसंख्या की सारा हिसाब किताब देख रहा है दोनों ही मिलकर कर रहे हैं लेकिन दोनों का अभिमान हो गया मेरे बिना नहीं मेरे बिना नहीं तब भगवान शंकर ने देखा ये बड़े देवता लोग ऐसे करने लग जाएं, कि छोटे देवताओं को क्या करना और मनुष्य के बारे में तो क्या और असुरों को दोष क्या रह कि वो अहंकार करते हैं तो। क्या दंड देना पड़ेगा इनको बताना पड़ेगा तुम दोनों कुछ नहीं हो वास्तव में तो इस दिव्य प्रकाश में पुंज रूपेणा लिंगाकार में प्रकट हो मैं समझ में नहीं है क्या तब दोनों ने तय क्या ऐसा है हम आदि पकड़ेंगे इसका क्या चीज प्रकट हो रखा है तो ब्रह्मा जी बड़ा थोड़ा होशियार अपने आप को समझते हैं उन्हें क्या ऐसा करते हैं मैं ऊपर जाऊंगा आदि को पकड़ूंगा इसका तुम नीचे जाओ बस इसका को पकड़ो तो ब्रह्मा ऊपर गए और हरी नीचे गए तब ऐश्वर्य यत्नाथ आप गेश्वरी को यत्न से जानना चाहते हरि विरंजी हरि और ब्रह्मा तो आनल आनंद जो प्रकट हो गया तो गए तो जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे ब्रह्मा कोई पता नहीं चल रहा आदि कहाँ है वो तो हरि नीचे जाते जाते वो भी थक गया अंत नहीं रहा है तो गए छोड़ो आपस में वापस आ गया हो तो बैठ जाओ आपने जब पता समझ गए नहीं है तो साक्षात हमारा स्वरूप परमात्मा ही है आदि हम पकड़ने कहा से पैसक ने सोचा कि सीधे वापस जाओ तो ठीक नहीं फिर हम तो हार गए। तुम तो जाने तो तो इसलिए उसने चालाकी करते दे, देख आगे पीछे कोई इधर उधर कहीं कोई हो उनको पकड़ के ले जाया जाए कहा जाए कि इन्होंने आदि देखा है बोले को झूठ बुलवा दे उससे इतने केत की फूल ऊपर से गिर रहा था उसे तो पकड़ लिया ब्रह्मां केतकी को कहा कि भाई देखो तू साक्षी बन जा तू आदि से आ रहा है ना अरे तो मुझे पता नहीं आदि का कहाँ से लेन कहीं से तो मैं गिरा हूँ इतना पता है लेकिन चल रहा हूँ और इसका एंड ही नहीं मिल रहा है मेरे को कहाँ जाकर ठहर होगा मेरे को पता नहीं लेकिन ऐसा करते हैं उसने ब्रह्मा जी के वैसे प्रभाव में अगर बोले ठीक है मैं झूठ बोलूँगा आपके कहने पर क्योंकि आप ब्रह्मा है मेरा भी निर्माता है परम पिता आपने कह दिया तो मैं झूठ बोलूँगा यहाँ भी इन्होंने आदि देखा है मैं भी इनके साथ आदि से ही आ रहा हूँ तो ब्रह्मा उसकेतकी के साथ आए जब आए कृष्ण के सामने पहुंचे विष्णु को समझो साक्षी है हमारा तो मैंने आदि को देख लिया तुमने देखा नहीं तो हार गया तो श्रेष्ठ हो गया आदि को देखा प्रमाण यह देखो केत प्रकट हो गए प्रकट होकर हो भिशाप दे ब्रह्मा कि ते तेरी संसार में पूजा ही नहीं होगा झूठा तो श्रेष्ठ हो रहा है ना इसे तेरी पूजा बंद और केतकी को पिछा दे दिया तुमको कोई मेरे ऊपर चढ़ाएगा ही नहीं चूली आदि देखा नहीं छूट बोल रहा आदि में था इसे आज तुम मेरे सर पर चढ़ेगा ही नहीं को इस आज तक कोई चूली पर चढ़ाता नहीं इस तरह से यहां पर भी ये ब्रह्म क्या किया एक यक्ष रूप में दिव्य ज्योतिमय प्रकाशमय पुंज के रूप में प्रकट हो गया उसका कोई स्वरूप नहीं है प्रकाश था एक चमक हुआ बिल्कुल उनके सामने जैसे आपके सामने बिजली चमक उठ जाए वैसे उनके सामने में ही नजदीक में प्रकट हुआ प्रादुर्बुआ तम जो पुराणों में जो कहानी है, जो वह सब श्रुतियों पर आधारित है इंद्रादी देवता बोल दिया वहां पर ब्रह्म विष्णु कह दिया यहाँ ब्रह्म प्रकटों प्रकटो के प्रकाश रुआ शिव प्रकटों के प्रकाश रुपये तथा ऐसा विज्ञा देवताओं के अभिप्राय को विचज्ञो उस ब्रह्म ने जान लिया वो ब्रह्म को तो ब्रह्म का क्या है सब का स्वरूप ही है अग्नि का भी वास्तविक स्वरूप वायु का भी वास्तविक स्वरूप क्या है ब्रह्म ही है अति शुद्ध ब्रह्म ने जो स्वरूप है आप जो रहो संकल्प वो जानता ही है तो जान लिया अग्नि आदि देवता के संकल्प को भी जानते ही बराबर क्या किया उन्होंने उनके सामने विलक्षण प्रकाश में पुंज के रूप में प्रकट हुआ और उसको देर बंदर से में नहीं ने क्या चीज है वो उसको विशेष रूप से जानना चाहा नहीं जान पाए वो क्या चीज है कि क्या ऐसा लक्षण प्रकाश में चीज कोई श्रेष्ठ होगा जरूर कोई पूज्य वस्तु होगा ये, यक्ष धातु है, से कर देंगे यक्षा से बनावे यक्षा ये तो क्या है ये ऐसा सब सोचने लग गए कि निराकार शुद्ध ब्रह्म है जो सर्वव्यापक सर्वाधि अंतरतम स्वरूप है सगुण निराकार कारण ब्रह्म होता है और सौ साकार जो सूक्ष्म जो सामान्य रूप है जगत का समष्टि रूप है और सौ साकार जो विशिष्ट रूप है वो स्थूल रूप है वो करता है तो विराट रूप से कहा जाता है यहां पर इन तीनों को नहीं लेना है शुद्ध ब्रह्म ही प्रकाश रूप विशेष रूप में प्रकाश रूप प्रकाश धारण करके सगुण निराकार कोई आकार विशेष नहीं था सगुण निराकार कारणब्रह्मेण वह शुद्ध ब्रह्म सर्वसाक्षी रूपा ब्रह्म। प्रकटाक्षी प्रकाश मदद मिथ्याण विजग्व किल निश्चित मिथ्याईक्षण झूठा जो संकल्प है झूठा जो, जो विचार है मिथ्याभिम है उसको जान लिया कौन कौन जान लिया ब्रह्म ओ, ब्रह्म ने जान लिया तो ये कारण ब्रह्म जो सबका साक्षी रूप है वह साक्षी आप या संकल्प को भी जानता है इसलिए कारण ब्रह्म रूपा या प्रकाश रूपा जब चैतन्य है उसने उस प्रकाश के द्वारा प्रकाशित संकल्प रूपा दृश्य को प्रकाशित कर दिया अर्थात जान लिया कर दिया सर्वे चित्र ही तक सर्वभूत कर्ण प्रयोग कर समझा रहे कैसे जान लिया वो क्योंकि सर्व सर्वईक्षित्री सभी के का भी इच्छन करता वही है। सर्व भूत केवर्ण प्रयोग करता और वह सगर्भूतोंगेगा अंत करण हो जाए बाई कर प्रयोगता है प्रेरित देवानी ज्ञान उपलब्ध अतएव पूर्वान जिसलिए वह सर्वेक्षित्री है करनों का प्रयोगता है इसलिए होती भरे अभिमान करते रहे करते रहे क्या जरूरती ब्रह्म को प्रकट होने को इस तरह से यदि कोई ऐसा कहें तो ब्रह्म ने सोचा कि भाई ये भी असुरों के समान मिथ्याभिमान के वजह से परास्त न हो जावे कहीं फिर परास्त हो जाएंगे मिथ्याभिमान के वजह से जहां हो, परास्त हो जाएगा इसे कहते हैं असुर मिथ्याभिमान माँ पराभवेयर माँ है ना मईव मईव असुरव मां को क्रियापद के साधन है माँ वह हार न जावे के समान ये देवता भी मिथ्या विमान की वजह से पराभूत न हो जावे हार न जावे इस भावना से तदनुकंपया उन देवताओं पर कृपा करते हुए इसलिए केशव शब्द का हम लोग गीता में कई बार अर्थ कर चुके ना कश्च ईश्च अतः ब्रह्मा ईशा से शुरू शिव इन दोनों पर वाति अनुकम्प से दक्षि के उन पर कृपा करते हुए यहाँ पर भी अनुकंपया अनुकृपा करते हुए दया करते हुए देवताओं पर इस प्रकार से प्रकट हुए देवान मितयाभिमान इति। देवताओं पर मैं मितयाभिमान का निवारण पर हटाते हुए अनुग्रह करूं ऐसी भावना से का स्वयं व्याख्या कर रहे हैं देवान मिथ्याभिमान अनुसा लेना प्रादुर्भव उन लोगों का ही कल्याण रूपा प्रयोजन के लिए उनका ही भला के लिए वह परमात्मा ने कारण ब्रह्म रूप साक्षा चैतन्य प्रकाशमय रूपेण प्रादुर्भव प्रकट हो गया कैसे प्रकट हो गया वो निर्गुण निरागार विशुद्ध किसी प्रकार का विकार नहीं होता कोई वहां पर सामग्री नहीं कैसे प्रकट हो गया तब भाषा कहते हैं वो ऐसे प्रकट हुआ है उनके पास अप्रियोगयोग महात्म निर्मित न अत्युत विस्मापनीय रूपेण देवानाम इंद्रिय गोचरे प्रादुर्भु प्रादुर्भु की व्याख्या कैसे प्रकट हो गए तो बता रहे कि स्वयोग महात्म निर्मित ननंद गिरी में देखिए स्वयोग माया निर्मित ने कर दिया है पूर्व प्रश्न में स्वयोग महात्म निर्मित न्याख्या सप्त रजतमसा त्रयाणाम गुणा योग स्वस्थ यजत तमसा त्रियाणाम गुणा योग युक्ति घटना माया घटन स्वयोग। तत्योग त महात्म्यम स्वयोग महात्म्यम तेना स्वयोगत्म्य निर्मित ऐसा नहीं आगे समाज बन जाती है यह स्वकर्त ही कर रहे हैं स्वस्मिन अर्थ लेना उसको स्वस्मिन यत क्या है उसके अंदर विद्यमान है ब्रह्म में सत्ज का तीनों का गुणों का योग रूपी तीनों गुणों का जो योग है योग का मतलब क्या होता है यहाँ पर जोड़ना नहीं कभी ही युक्ति की अर्थ क्या करना फिर और स्पष्ट करते हुए गहते हैं घटन उनकी संगठन जो होना उनका एक एकजुट होकर जो रहना उसको कहते क्या है वो चीज ऐसा चीज है कदम माया करोग शब्द का अर्थ माया कर स्व माया सीधे सीधे कहो तो क्या हो गया? स्वामायाकी स्वगम से निर्मितेन ऐसा। करते हैं न न। को नहीं तस्य तक तो सदात्मक मैयाद विचित्री तथा अथो व्याच योगशब युक्ति और उसकी भी क्या कर दिया घटन विषद कर दिया गुणप्रदानी घटनमीक्ष विवर्तन का मतलब क्या, क्या गुण प्रधान भाव से उनका विवर्तन कर देना माया वह माया ही हो सकती है और कुछ नहीं ये दृष्टिपणकार और खोल कर स्पष्ट कर दिया अदय स्वय ने स्व उसकी महात्म्य निर्मितम महात्म्य निर्मित महात्म्य निर्मित का मतलब क्या तदुद। देखते ही चका चौद हो जाए आदमी मुंह खोल के आंग खोल देख रहा क्या, क्या बोलना है कुछ समझ में नहीं आता है ना कई बार ऐसे हो जाता है अवाक हो जाना बोलते उसको मैंने वाक न चले अवाको वाणी भी नहीं खोल सकता क्या हो गया और स्पेट करते विस्मापनी अत्यंत आश्चर्यजनक है और भयजनक भी था जटापिया ना मार क्या किया भय को प्रदान करना केवल आश्चर्य नहीं था भयजनक भी था इसके कहेंगे भाषाकार अंतर भया शांत भया ऐसे व्या करके अगले मंत्र में सबका हृदय में भय छा गया था देवताओं के हृदय में जैसे कई बार होता है हमारे पर तो नहीं गिर गया तो सामने गिर रहा है नहीं आप एकदम आदमी डर जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी उनके बेचारे को हो गया जबकि उनके सामने बिल्कुल सामने नहीं है थोड़ा दूर में है इसे कैान इंद्रिय गोचर उसके भी स्पष्ट करते हुए टिप्पण कर इंद्रिय निकर्ष योग्य सन्निकर्ष योग्य देश इंद्रियों के सन्निकर्ष के योग्य देश में थोड़े दूर में ज्यादा दूर भी नहीं ज्यादा नजदीक भी नहीं ऐसा देश में प्रादुर्भूत ब्रह्म न उस प्रादुर्भूत ब्रह्म को वे लोग नहीं जान पाए नहीं समझ पाए यह क्या चीज है नहीं विज्ञात बन दो देवा कौन नहीं जान पाए? पाएता नहीं जान पाए वो क्या चीज़ है है जिनके सामने प्रकट हुआ उसको नहीं जा पाएंगे किस तरह से अभिव्यक्त अपने अपने किया है वो बता रहे किम इदम यक्षम पूज्यम महदूतम यक्षम करते है न पूज्यम भाव कर्म हो गया अर्थ में समझना पड़ेगा नीचे से है में की नहीं अधिकरण करण में नहीं क्योंकि कर्मणी में घई हुआ है मंत्र में य क्षमे जो अ है वो घई प्रत्येक कार्य वो कर्मणी में घई समझना पड़ेगा कैसे आपने निर्णय ले लिया भाष्यकार निर्णय ले लिया पूज्यम उसके आदर का निर्णय हो कि पूज्य में में ही संभव है महाभूतमिति महाभूतम भूतम ने महाभूत महाभूत महाभूत महाभूतम नहीं बोल रहे महद्भूत समाध नहीं किया है कर्मधारय में भी इस तरह से महाभूतम क्या आकर्ष होगा आध समाज कर्मधार ये कहा है ना इसलिए आकार हो जाएगा महाभूतम बन जाता नहीं सब क्या प्रयोग करते भाषा कर महागौतम नहीं बोला मध महान सप्तम विशेष प्रकट हो गया अब क्या करें आपस हाँ में मीटिंग हुआ भाई जाना जाए क्या चीज है हम लोग तो खुशियां मना रहे थे अपने विजय का अपनी महिमा समझ रहे थे अपना विजय समझ रहे थे कि में क्या टपक गया बीच में कहा हिंदी वाले ना पूजा के बीच में शेर आ गया तो पूजा क्या करेंगे लोग भागेंगे वहां से उसी तरह से यहाँ पर भी हो गए कहाँ आनंद मत मना रहे हैं विजयेगा इधर बीज तक पक गया कोई इसलिए सबका तो दिमाग उसी तरफ गया विचारणा हुई क्या करना है ठीक तो है भेजो एक दूध को पता लगावे क्या चीज है सबसे पहले हर कार्य में अग्रगामी होने से उसका नाम ही अग्नि है अग्रगामी अग्नि ही अग्रणी अग्नि ही अथी कटाओ से अग्नि बनता है और इस विषय में निरुक्त वगैरह नीचे दे रहे श्लोक दे रहे हैं अग्निम अग्नि अग्रनीर नंबर अग्नि अग्रगामीण नाम कैसे अग्रनीर अग्नि पढ़िया है ना इसका इस नाम अग्नि हो गया ऐसे निरुक्तकार ने व्याख्या की है पांच नंबर टिप्पण में भी तथा क्या तो वेद का दूसरा नाम जातवेद क्यों पड़ गया? जातानि जातानि जातानि वेद वेद वेद इत्यादि, तानि जो कुछ भी संसार में पैदा हो गया वह सकल भूत भौतिक सर्वस्व को वह जानता है इसलिए नाम जातवेद पड़ा इस प्रकार से रुपकार ने भी व्याख्या किया ऐसा अग्रगाम और उत्पन्न सारी चीज को जानने की सामर्थ्य वाला होने से ये भी उत्पन्न हुआ है ना अचानक प्रकट हो गया है इस इसको भी जानने की सामर्थ्य वाला समझ करके देवता लोग उस अग्नि को सबसे सब पहले भेजते तथे ती ते अग्निम अप्रवन देवता लोगों ने मिलकर के सबसे सब पहले इंद्र सहित सभी ने मिलकर के अग्नि से प्रार्थना की कहा अग्नि से हे जात तुम तो जातवेद हो जो कुछ भी पैदा होता है उसको जानने वाले हो इसीलिए ये जो पैदा हुआ है अब हम लोगों के समक्ष इसको भी तुम जान के आओ क्या चीज है ये एक व्याख्या तो यह है दूसरे अर्थ तो जातवेद का एक पर हो गया और अन्य अर्थ क्या है जातः सन एव सर्वम व्यक्ति जातवेद मैंने जन्मते ही सबको जानने वाले जन्म होते होते ही अर्थात देव भाव देव भाव के इस प्रकल्प में अग्निदेव भाव को प्राप्त जैसे हुआ में रूप में जन्म हुआ जैसे तुरंत जान दिया ऐसा देवता विशेष देव है इसलिए उसको जाते जाते वसन सर्वम व्यक्ति जातेवेद ऐसे भी लोगों ने व्याख्या किया अत तो जन्मते ही बार जानने वाले हो तुम तो इसको क्यों नहीं जानते हो इसको तुम अवश्य जानोगे इसे तुम जाओ जान के आओ ऐसे करके सब ने उसको भेजा ये तक ही इसको जानो किमें तिली यह अच्छे क्या चीज है यह पता लगा वो भी कहता ठीक है, है भाई हम ही जाते पहले पता लगा क्या आते क्या है तेत अजान देवा शांतर देख रहे तुम वे लोग उसको न जानते हुए कौन लोग देवा कैसे है वो शांतर भया नया अंदर में मैंने अंतकरण में भय आच्छादित है जिनका भय सहित जो रह रहे हैं उनको क्या कहा जाता है सांतर भयाहा देवा हा। भास्कर पहले क्या कहते थे विस्मापनीय किया था पहले भय का लक्षण था और यह स्पष्ट कर दिया उनके अंदर में केवल अद्भुत चीज को तेरा आश्चर्य ही हुआ ऐसे नहीं है भय भी छा गया ऐसा क्या है ये हो सकता आसुर लोग दूसरे रूप में आ गए हो हमको परास्त करने भय तो आए भाई असुर को जो तो मार के भगा दिए उनको तो हम जीत लिए थे लोग भी अपने माया से नया रूप धारण करके करने कुछ भी हो सकता है इसलिए कह नहीं सकते तो मन में भय भय छा गया इसे उसको विशेष रूपेण जानने की इच्छा वाले हो करके अग्निम अग्रगामीणम अग्नि है वो क्यों उसका ना अग्नि बढ़ा क्योंकि अग्रगामी है अग्रणीर्भवती अग्नि वो अग्रणी है अग्रगामी है इसलिए उसका नाम ही अग्नि है उस अग्नि को जात और क्या है वो है। सब कुछ जानने वाला भी है वो हे जात वेद संबोधन में सकारांत का लोप हुआ अतव एकाग सत्वृति नहीं है सकोप होना ना रू हो कर गए लोप हो गया वो जातवेदस, हे जातवेदस, वे इसे के क्वेश्चन में बना उक्तवंत सर्वज्ञ के सदृश है सर्वज्ञ नहीं है ये मत समझो सर्वज्ञ है जातवेश शब्द के आधार पर ये भ्रम नहीं होना चाहिए सर्वे सर्व सर्ववित्त हो गया तो सर्वज्ञ हो गया सर्वज्ञा फिर इसमें जानने की जरूरत क्या वो क्यों जानने की कोशिश करेगा कहता उसी समय मैं जानता हूं क्या चीजें मैं जानता ही नहीं गया दौड़ा अपने ताकत तो लगाया वहां पे। इसका मतलब इसलिए भाषागार सतर्क होते व्याख्या कर दिए जाते विश्रम करते सर्वज्ञ कल्पम कल्प प्रति किस में होता है ईषद समाप्त हो कल्प सूत्र ईषद असमाप्ति अर्थ में ईषदूनमने ऊनम अभी ना थोड़ा कम विद्वान है पूरा विद्वान नहीं है उस हैं विद्वत्कल पूरा सर्वज्ञ नहीं है थोड़ा कम है जातम जनिमत्व व्यक्ति जातवेद्रित सर्वज्ञ कल्पमती जनिमत पदार्थों को ये जानता है अरे ब्रह्म जो प्रकट है जनीमत पदार्थ है क्या है अजो नित्य शाशु इसको अजन्मा है ये तो और अग्नि जो जानेगा किनको जानेगा जो पैदा होता है जिनी मत पदार्थों को जानता है अजनिमत पदार्थ ब्रह्म को जानता नहीं इसलिए वो सर्वज्ञ है सर्वज्ञ कल्प ब्रह्मण एव निर्दिषय सार्वज्ञ तो कल्प प्रत्य कि ब्रह्म ही एकमात्र निर्दिश सर्वज्ञ होता है अतिवे जान करके यहाँ कल्पक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ऐसा टिप्पणी नंबर छ में स्पष्ट कर दिया उतवं सभी देवताओं ने मिल करके कहा हे जातवेदोचरस्थम यह जो हम लोगों के इंद्रों के विषय के रूप में प्रकाश प्रकाशमान जो वस्तु यहाँ यक्षम जो पूज्य तत्व है इसको भी जानी विशेषत बुद्धस्व विशेष रूप इसको पूरा इसकी होलिया पता लगा गया हो आजा वाजा तो पता लगा नहीं आने क्या, क्या नहीं आना क्या क्या नहीं आया हाँ जब भेजा गया है तो पूरा डिटेल खबर लेके आना अकबर का साला नहीं बनना बीरबल बन के आना है ना अकबर के साला तो गया एक एक प्रश्न का जवाब ले लेकर आ रहा था मंत्री के अलाक था नहीं वो बीरबल को भेजो तो सारा खबर इकट्ठा करके ले आया एक ही बार में वो बुद्धिमान का में अब आप लोगों को भेज देते हैं एक बार पूछ के आओ तो जगह पूछ के चले आता आ जाते और चार जगह देखना चाहिए वहां नहीं तो क्या हो गया दूसरी जगह देखो खबर पूरे पता लगा क्या हो नहीं सब अकबर के साले है क्या तो। <laughs> <laughs> ये कह तुम बीरबल बनो भाई अग्नि पकड़े विशेष तो बुद्धेश विशेष रूपेण पूरा डिटेल लेकर क्या इस तत्व के बारे में क्या है तेजस्वी किमे तो नस्त कि आप हम लोगों में सबसे तेजस्वी हो अति तेजस्वी हो इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं किमे तो दक्षि विस्व यह क्या है यह पूज्य इसको आप जान के आइए वो भी तो थे थी मैं तो ठीक थी। थी। है है वैसे मैं करता हूं। उसने क्या किया वो अगला मंत्र मंत्र में आ रहा है। ये तीनों मंत्र को एक साथ ले चुके हैं। तीन, चार, पांच, एक साथ ले ले चुके चुके हैं हैं तीन बल्कि इसे हम लोग एक साथ ले लेते हैं सरम अभी तुम सब दहेय यदि प्रतिव्या तस्म तेतह तदुप्रियाजवन तशाकद्धुम सद निववृते नई तशकम विज्ञा यदेद्यद्रम्यवत्पो तद्यद्रवादा दो जम प्रकाश आ दौड़ते दौड़ के गया तो दौड़ते जाते हुआ प्रकाश आवाज है कौन हो तुम घबरा गया, गया। अग्नि हो गया तो प्रकाश मुझे जा रहे तो बोल भी रहा है ऐसा प्रकाश ही है ये विचित्र तो प्रकाश तो बोलता भी है ये अब भी बदल ये कुछ बोलने से पहले वो बोल पड़े कोसी तुम कौन घबराए घबराए वे बोलने लगा अग्निर्वाह मैं अग्नि हूं और जातवेदा वाहमी मैं जातवेद हूं ऐसा अग्नि ने जवाब में कहा देवता ने पूछा तस्मिन स्त्री ऐसे जो तस्मिन माने ऐसा जो गुणों से संपन्न जो तुम महापुरुष महान तेजस्वी इंद्र जो, जो अग्नि बताओ तुम्हारा क्या सामर्थ्य है क्या काम करेंगे का दम है तब अपि सर्वी यमेयम पृथिव्याम यह जो कुछ भी पृथ्वी पर है स्थूल पदार्थ तो, जलाने योग्य अंतरिक्ष पृथ्वी में उपलक्षण है यानी कि अंतरिक्ष में रहने वाले को मैं चला नहीं सकता तो जमीन पर रहने वाले को चलाएगा क्या अरे आग का ऐसा होता है कि अंतरिक्ष में और रहने वाले पत्ता सत्ता को सबको जला देता है ये पृथ्वी अंतरिक्षित है है। ये किंचिदपि जो कुछ भी सबको मैं जला सकता हूँ अच्छा तो देवता ने कहा ओह इतना तुम्हारा अभिमान है तुम्हारा सामर्थ्य का तुम सब कुछ चला सकते हो सब कुछ कर सकते हो तृणम तस्मय मिल उसके सामने एक सूखा घास किनका रख दिया और कहा इति तो बस इसको जलाओ मैं मान दूंगा ये तुम इस तिनके को जला सकोगे तो मान लिया जाएगा तुम संसार भर सारे पदार्थों को जला सकते हो ये इसको नहीं जला सकते हो यह माना जाएगा तुम्हारा क्यों झूठा विमान है तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हारा अपना नहीं है किसी दूसरे के बल पर तुम जला रहे थे और तुम अपना बल करके झूठा समझ गए साबित हो जाएगा छोटी सी परीक्षा से साबित हो जाएगा हम कितने इंजीनियर हो, है है। ना, मालूम जाता परीक्षा लेने वाले का भी अपने अपने तरीका होती है, अकल होता है ना ठाकरे में जो परीक्षा लेने बैठा है वो आपसे ज्यादा अकल वाला ही होगा कम अकल वाला तो नहीं बैठा होगा कभी कभी कम अकल वाले भी होते हैं ऐसी बात नहीं है।, है हो जाते हैं ऐसे एक बार ऐसी वो घटना एक जगह पर इंटरव्यू में वो पूछने वालों ने क्या किया एक लोहा को रख दिया लोहे का टुकड़ा इंजीनियर तो परीक्षा ले रहे थे बताओ इसके जो बताओ किस पॉलिटिकल क्या क्या आदमी ने अपने हाथ में लिया हिलाया उसको थोड़ा सा वजन वजन देखा उसका और फिर यू घुमाया घुमा अपने हाथ में भी टाइम सारा बोल दिया उसके बारे में इसका ये स्ट्रक्चर है, स्टील का है है, सारा डिटेल बता इसकी जो है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है, है, इसका अल्टीमेट तो <laughs> <laughs> और और समझ गया जो इंटरव्यू देने गया तो समझ मूर्ख कोई जानते नहीं है हमने जो बोल दिया इस पर आश्चर्य कितने लोग अपना भाव दिखा है ना एग्जामिनर को तो की साल बाद बोल दिया तो उसने कहा अब ने कलम निकाला पहले स्टील के कलम होते थे ना स्टील टाइप की कलम कलम निकाला गिरा साहब आप बोलिए आप इसके बारे में बताइए ये कौन सा स्टील है एम एस एस एम एस कितना क्वालिटी जो है टेनिंग रखा है परसेंट ग्रॉस कितनी है इसके अंदर ड्रॉस कितनी है इसके अंदर क्या इसका स्ट्रक्चर है आप बता सकते नहीं साहब बोला दंग रह गए और इसके बारे में ब्लड टेस्ट कराइए जो मैं कहा उसमें एक भी गलत हो तो मैं इंजीनिरी सर्टिफिकेट को पसंद आपको पोस्ट देते बाहर जाके बताना नहीं आपको नौकरी पक्का तो कई बार ऐसे भी हो जाते एग्जामिनर्स जानते ही उल्टा जुटे प्रश्न डाल देते खुद नहीं जानते फिर वाकई में उन्होंने टेस्ट भी किया नौकरी तो दिए फिर भी उनको था कि इसको पनिशमेंट देना पड़ेगा हमारा अपमान जैसे हुआ है ना इस चक्कर में उन्हें टेस्ट करवाया मैं कैलकुटरी में बिल्कुल अब लोग झुक गए परमानेंट तो ऐसे भी होते हैं खूब तो दहाई का इसको चला एक चीज है तुम्हारे सामर्थ्य पता लगे तुम्हारी अकल कितनी है तुम्हारे सामर्थ्य कितना है तुम्हारा अकल निजी सामर्थ्य है एक दूसरों के बल पर तुम काम कर दिखाया और कहा है मैंने किया बोल रहा है सच्चाई पता चल जाएगा अभी किसके पल पर, पर तुम्हारा सब हुआ है तदुप्रिया सर्वजा और पूरी जोर लगाया पूरी ताकत लगा दी पूरी तेज से उसको लगा जलाने को तशाकदम तो लेना उसको जला नहीं सका लज्जित हो गया अपने सामर्थ्य अपने आप इतना महान समझ रहा था संसार व का सकल जलाने वाला एक तिनका को नहीं जला सके तो क्या होगा उसका दिमाग लेकिन यदि विवेकी पुरुष होता तो हाथ जोड़ के माफी मांगता कहा हमसे गलती हो गई हम अपने अहंकार कर रहे थे मैं इसको जला नहीं पाया आप बताओ भय कौन जो मेरे आज तक तो जनम के सामर्थ्य स्तब्ध कर दिए हो आप कौन तांत्रिक है ये मांत्रिक है ये मायावी है कि क्या है आप पूछ सकता था? नहीं अहंकार जैसे जीरो पे आ गया मरने के समान होकर के निकल गए कई बार हो जाता है आपके भी अहंकार को ठेस पहुंचता है अगले जहाँ कहीं मान ऑफिस से भेज दिया ऑफिसर ने डांट दी वहां से आदमी भागा था अरे कहार गया आदमी है वो भी जो डांट रहा है राक्षस हो रही है तुमको खा जाएगा तो भागा रहे हो उसको मनाने की तरीका है अपने तरीका चपरासी को भेजो किसी और का तरीके से अपना होने को तरीके हैं टेक्निक्स हैं देखना पड़ता है माहौल के आधार पर सब और उसको उल्लू बना के उसे काम निकाल के आना चाहिए और खुद उल्लू बन के निकल गए क्या कल वही यहाँ पर हो गया इसका भी इंद्र जो है चुप चाप सतनी वही से लौट गया आगे पूछने के लिए सोचा भी नहीं वहीं से चुप चाप नहीं तो दशक विज्ञा तुम इधर और आके देवताओं से कहा भाई क्षमा करो मैं इस चीज को माशकम मैं इसको जान नहीं सका यह मिति वह यह पूछ तत्व क्या है वह तो मैं नहीं जान सका ऐसा करके के लौट करके कह दिया तद यक्षम अभ्यद्रवा तथा था कह करके वह इंद्र अग्नि ने क्या किया उस यक्ष के यक्षम उस यक्ष के प्रति तत्प्रतिगतवान अग्नि अग्नि ही उसकी ओर गया यह इसका तंच गतवंतम वह गया है और पूछना चाहता ही था आप कौन हैं लेकिन बोलने से पहले पूछने से पहले ही तत् समीप अप्रगल भक्ता उसके समक्ष जाते ही इसकी सारी प्रगल्भता ठंडा हो इसकी की सारी क्षमता शीतल हो गया तब समीपे आ उसके समीप में उसके उसकी बुद्धि कुंठित हो गई ऐसी कुंठित हो गई जब गया है पूछने की इच्छा है आप कौन हैं इस रूप में प्रकट हुए हो लेकिन वह जाते ही तुष नीम भूत जब बुद्धि कुंडित हो गई उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं क्या बोला जाए क्या पूछा जाए कुछ समझ नहीं पंचमी अप्रगलिभूतम ऐसा उसको देख करके तद यक्षम अभ्यवदत वह स्वयं कह बैठा जो तो बोल ही नहीं रहा आया तो था मेरे से पूछने आप कौन है और देख के पास में आ गई घबरा करके चुपचाप खड़ा है बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही इसको मेरे सामने जैसे होता है ना लड़के लोग सब बहुत स्कूलों में होता है ऐसे घटना लड़के सब चढ़ा देते बेचारा उल्लू बन गया सब लड़कों ने चढ़ा दिया तो चला गया मास्टर साहब के सामने में जा क्यों खड़ा हो जाता कुछ नहीं बोलता हिम्मत ही नहीं बोल तो दिया ना ने गया गया जाने से क्या हो क्या हो हो जाएगा जाएगा की चाहिए बोल ही नहीं नहीं नहीं पाता चल चल चल वो भाग वही यारे इंद्र का बेचारा सारे देवता ने चढ़ा कर बेच दिया है बोली का बकरा बना दिया इसको और गया बेचारा खड़ा है चुपचाप को देख करके तब तुष्टि भूता वो चार खड़ा से देख करके तद यक्षम वह खुद क्या किया अभ्य अग्निम प्रति अभाष अग्नि के प्रतिवा स्वयं कहा बैठा क्या बोला वो कोसी थी आप कौन हो यह प्रश्न पूछा